भगवान भास्कर विचार कर रहे हैं इसमें विचार रहा है गीता शास्त्र में मुख्य साधन क्या है निश्चित है तो ज्ञान है अथवा कर्म है अथवा अवय संदेह होने पर ही निमित्त होने पर संदेह होगा और संदेह होने पर विचार किया जाता है इसलिए संदेह का निमित्त कुछ नहीं थे कहा गया कुछ वाक्य मिला ज्ञान से मुख्य ज्ञान का अमृत समझ प्रथम तत्व तो ज्ञाता है तदनतरम ये अकर्म से कर्मेव अधिकार कुल कर्म तथा ये सब वाक्य दिखने से कर्म से मुख्य ऐसा लगता है तथा समुच्च प्राप्त आशंका है ज्ञान कर्म दोनों से मुख्य इसको प्राप्त तो करने के लिए क्या वाक्य है तो भाक्य ने कहा एवं ज्ञान कर्मण कर्तव्य का उपदेशा दोनों करने के लिए कहा गया तो समुचितर तो पर निश्चय से हेतुत्म सोच भवे संशय संशय होगा दोनों मिलकर के मुख्य कहते हैं सकता है इसका संदिग्ध सफल च विचार्य स्थित असति फलेग्धम न विचार्यम बुद्ध पृथ्य ये नियम है संदिग्ध और सफल हो विचार्य विचार के विषय होता है संदिग्ध और सफल जिसमें कोई संदेह नहीं उसको विचार करने की आवश्यकता नहीं और संदिग्ध हो किंतु कोई फल नहीं तो विचार नहीं करते वाचस्पति मिश्री ने कहा है वाचस्पति मिश्र ने के का मध्यवर्ती घट उसके लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं संदिग्ध नहीं और संदिग्ध होने पर भी कया के कितने दानते ये भी कोई विचार नहीं करता है कोई प्रयोजन नहीं तो संदिग्ध हो और सफल हो असत्य फल है संदिग्ध होने पर भी यदि कोई प्रयोजन नहीं तो विचार नहीं होता तो यहाँ संदिग्ध है ज्ञान मोक्ष का साधन ज्ञान है ऐसा कर्म हे अथा वय तरी बिना फल विचार करना जरूरत जो संदिग्धमी न इसी को मान करके पूरे पूछता है किं पुनरत्र फलम ऐसे विचार करने का फल क्या है बिना प्रत्येक ज्ञानकर्मो सामुचित मुक्ति प्रति परम साधनतावधारणमेंचारफल पर विचारकफल प्रत्येक ज्ञानक प्रत्येक कवल ज्ञान कर्मणो ज्ञान केवल अथवा केवल कर्म मुक्ति का परम साधन साधने समुचित ज्ञान कर्म ज्ञानको मिलकर के परम साधन तथा मुक्ति का साधन साधने एक अवधारणमे निश्चय करना ही ऐसा परिहार करातम सेम निश्चय साधन तवधारणम हिफल नवधारण हिफल ऐसा तीनों में से एक ही परमनिशेष साधन परमन मुख्य साधने सन्देह प्रयोजन प्रयोजक विचार द्वारा परम मुक्ति साधन निर्धारणीय निगम विचार का प्रयोजक का कारण है संदेह और प्रयोजन इसलिए संदेह और प्रयोजन है इसलिए विचार प्रयोजक सत्वात्चार प्रयोजक होने से विचार द्वारा साधनम परम मुक्ति साधन निर्धारण विचार के द्वारा परम मुक्ति साधन मूर्ति का जो परम साधन है श्रेष्ठ साधन मुख्य साधन जो वास्तव साधन है वो निर्धारण करना है निगम करते वास्तव में अतर्णतरम निर्माण समय तक विस्तार पूर्व इसका विचार करना चाहिए एवं विचारम अवतार्य सिद्धांत संकृना विचार का अवतरण क्या विचार करना चाहिए अब सिद्धांत का संग्रह तो रूप से कहते हैं आत्मज्ञान सत् कवल से निःश्रेय हेतु भेद प्रत्ययकल अवतान्वाद्रहवाक्यवाद सिद्धांति का आत्मज्ञान सत् कव केवल आत्मज्ञान ही निश्रेय स मुख्यक है भेद प्रत्ययकता आत्मज्ञान केवल ही भेद प्रत्यय का निवर्तक भेद नि ज्ञान का भेद ज्ञान का निवृत्त होकर कैबल फल में अवसान होता है मुख्य फल देना इसलिए केवल आत्मज्ञान ही मुख्य कहते हैं संग्रहवाक्यम विवरण वन आधे आत्मज्ञान आपोहियम अभिजान बसे ये संग्रह वाक्य से का सिद्धांतिका उसका विवरण करते हुए पहले आत्मज्ञान अपोहियम अभिजान आत्मज्ञान के दौरान निवृत्त होती अभिजय की निवृत्ति होती और अभिजय को देखाते हुए क्रिया कारक फल भेद बुद्धि अभिद्य आत्मनि नित्य प्रभृता क्रिया कारक फल भेद बुद्धि क्रिया यागादि क्रिया कारक कर्ता कर्म करनादि फल है स्वर्गादि ये भेदबुद्धि अविद्य आत्मै नित्य प्रभुता आत्मा फल भेद है ही नहीं कि अज्ञान के कारण आत्म्य प्रभुता अनादिकार प्रभुता ठीक है श्रयो तदनाब बुद्धि अविद्या अनादिकल से है क्योंकि आत्मा ने आश्रय कथन करता से आत्मनि नि प्रभुता तमे अभी अनाद विद्योत्थान अनाथिका प्रत क्रियाबुद क्रियाकार का तो अनादिक कार्य तान्य अविद्या अनादि अविदोत्थान अनादि अभिद्या से उत्पन्न होती भेद बुद्धि अनाथात्मिका अनादि अविद्या मूला विद्या का कार्य है क्रियाकारु अनाथात्मिका को विस्तार करता हे अनाथात्मिका कार्याद्या कैसा है मम कर्म अहम कर्ता अमुस्मे फलाय इधम कर्म कर अनादि काल प्रविता कार्य है ये मेरा कर्म है अहम कर्ता अमस्मी स्वर्ग पुत्र पशु आदि फल के लिए इदम कर्म करें जी शास करना है कर्ता कर्म फलादि भेद बुद्धि अविद्या है या विद्या का कार्य है कार्य अविद्या अनादि काल अनादिकाल अनादि काल से प्रभुत है टीका में अनाद्य अद्याद तो ये भेद बुद्धि वक्त अनादि नहीं है अनादि अविद्या का कार्य है मूलाविद्या का कार्य है मूलाविद्या का कार्य होने से एक होता है तो अभी अनादि है और एक स्वरूप तो अनादि है अविद्या मूलाविद्या अब भेदि स्वरूप तो अनादि नहीं किन्तु प्रवाह रूपेण अनादि कम तो। एक प्रवाह रूपेण अनादि जैसे प्रपंच की सृष्टि होती है होता है सृष्टि प्रलय चल रहा है अनाधिकार से चल रहा है कोई तो भी एक प्रपंच व्यक्ति अनादि नहीं जिसकी स्थिति होती है उत्पत्ति होती है वो अनादि कैसे अनाधिकार से प्रपंच चल रहा है मतलब उस प्रवाह रूपेण अनादि प्रवाह अनादि प्रत्येक व्यक्ति अनादि नहीं किन्तु प्रवाह अनाधिकार का से, से चल रहा है इसलिए भेद बुद्धि भी स्वरूपतः कार्य होने से अनादि नहीं किंतु अनादि अभिज्ञ का कार्य होने से अनादिकार से इसे भेद बुद्धि चल रही है इसलिए प्रवाह रूपेण अनाद अनादि अविद्या कार्यप्रवाह रूपेण अनादिम अत्याश मतलब कार्य बुद्धि का भेदुद्धि क्रियाकारि ऐसा विवक्षा करके अनादिकाल प्रभुता अनादिकाल से चल रहा है अनादिकाल प्रभुता पत्र कारण विद्या निवर्तक का आत्मज्ञान से उपनष्य आत्मज्ञान मूला विद्या का निवर्तक है कारण विद्या कार्य है अहियातक अयमहस्म कवल अकर्ता फल न मक्व्यस्त कथिदी रूपम आत्म विषय ज्ञान ज्ञानी निवर्त मूलाज निवर्तकअय अद्वीते न मक्व्यस्त मेरे कुछ सन्नी नहीं और सब कुछ मैं ब्रह्म कुकुशसवोक्रम्ह वेत प्रपंच हे और मैं ब्रह्म मेरे सिद्ध न कुछ नहीं अत्य ब्रह्म रूपम आत्म आत्मविचय ज्ञान अहम अपरीचान अहमस्म पर निश्चम अदीत अद्व्य ब्रह्म मेह ज्ञानी अविद्या वर्तने नेद ज्ञान निवर्तन ब्रह्म ब्रह्मज्ञान अहमस्तिम ब्रह्मज्ञान अविद्या का निवर्तक तो ज्ञान पहले उत्पन्न होकर के अविद्या का निवर्तक है या पहले अविद्या निवृत्ति होकर करके ज्ञान होता है पूर्व पीछे कहता है नन निदम ज्ञान निवर्तक ज्ञान निवर्तक नहीं होगा क्योंकि अविद्या रहते हुए ज्ञान उत्पन्न हुआ अविद्या होते हुए यदि ज्ञान उत्पन्न होता है ब्रह्म और ब्रह्म तो अविद्या होते हुए निवृत्त हुआ तो उसके विरोधी नहीं तो उसका अनिवृत्ति क्यों करेगी उसकी निवृत्ति कैसे होगी उत्पन्नम ज्ञानम न निवर्ते अविरोधन उत्पन्न होता है अविरुद से उत्पन्न हुआ जिसका विरोध होता उत्पत्ति है उत्पत्ति नहीं होगी नहीं तो उत्पत्ति होते नष्ट हो जाएगा अविरुदन उत्पन्नता और ज्ञान न तो अनुत्पन्नम अनुत्पन्न ज्ञान अविद्या का नहीं होगा उत्पन्नम ज्ञानम निवर्तकम अनुत्पन्नम ज्ञान निवर्तक उत्पन्न ज्ञान तो अविद्या के अविरोध में उत्पन्न हुआ वो निवर्तक नहीं होगा और अनुत्पन्न ज्ञान जिसके स्वरूप ही लाभ नहीं हुआ वो कैसे निवर्तक होगा अनुत्पन्न अलब्धात्मक से अर्थ क्रियाकारी अनुत्पन्न ज्ञान निवर्तक नहीं होगा अलब्धात्मक अलब्ध आत्मा जिसका स्वरूप लाभ प्राप्त नहीं हुआ वो अर्थ क्रियाकारी नहीं होता कुछ नहीं कर सकता कोई कार्य बना नहीं घट बना नहीं है उसमें जल लाना कैसे होगा पुत्र जन्म नहीं हुआ वो पुत्र युद्ध करेगा ये ये नहीं हो सकता अल्हत्म जो उसका जो स्वरूप लाभ बनेगा कार्य नहीं कर सकता है इसलिए अनुत्पन्न ज्ञानम ज्ञान में निवर्तक उत्पन्न ज्ञान में निवर्तक होना था उत्पन्न ज्ञान अभिद्या के अविरुद्ध नहीं उत्पन्न तो हुआ उसका विरुद्ध नहीं निवर्तक नहीं होगा ये अभिप्राय से पूर्वी कहता है शंका करने पर शंका कहने पर कहते कप्रा सिद्धांत कहता है उत्पद्यमान निवर्तकन उत्पद्यमान निवर्तकन ज्ञान उत्पन्न होकर के निवर्तन उत्पद्यमान निवर्तकन ज्ञान उत्पत्ति होते ही निवर्तन तो प्रकाश उत्पन्न होकर के अंधकार नष्ट होता है बाद में अथा अनुत्पन्न प्रकाश अंधकार को नष्ट करेगा अनुत्पन्न प्रकाश है तो अंधकार को नष्ट करता नहीं कि उत्पन्न नहीं हुआ अर्थ क्रियाकारी तो कई सिद्धि उसमें नहीं होगी और उत्पन्न होने के बाद निवर्तक है तो पहले यदि अविरुद्धन उत्पन्न हो गया तो आगे निवर्तक नहीं होगा इसलिए कहते उत्पद्यमान उत्पद्यमान प्रदीप निवर्तक उत्पन्न होते ही अज्ञान नष्ट होता प्रकाश की उत्पत्ति और ज्ञान निवृत्ति अंधकारिक निवृति एक साथ इसलिए कह उत्पद्यमान ठीक है कथम सबसे कारणाविद निवर्तकम तो ओ ब्रह्म ज्ञान अहमअ्रह्म ब्रह्म कार्य वृत्ति अज्ञान उत्पन्न होता है जो उत्पन्न होता है उत्पद्यमान उत्पत्ति होते हुए नष्ट करेगा केंद्र तो कार्य उत्पद्यमान होता है तो कारण अविद्या का निवर्तक कैसे होगा इत्याद्या लोक में दिखा गया ऐसा कहा दृष्टान्त तो, तो नहीं मिलेगा कारण मूलाविद्या का निवर्त हो दिखा गया अज्ञान का निवर्त को ज्ञान होता है राज्य ज्ञान जैसे रज्ञान रजो ज्ञान का निवर्तक तो तूला विद्या है रजो ज्ञान सुप्त ज्ञान जैसे सर्व रजतादी ब्रह्म होता है तो सुप्ति ज्ञान सुप्त ज्ञान का निवर्तक होता है रज्जो ज्ञान का निवर्तन रज ज्ञान वो दिखता है कार्य विद्या निवर्तकत्व ज्ञान दृष्टम उसको देख करके कारण में भी कारण ब्रह्म विषय ज्ञान कारण विद्या का निवर्तक हो जाए हो जाएगा कारण कार्य विद्या निवर्तक कर्म प्रवृत्ति हेतु होताया होता है निवर्तक ये कार्य विद्या कर्म प्रवृत्ति के हेतु होता भेद बुद्धि कर्म में प्रवृत्ति के हेतु भेद बुद्धि भेद बुद्धि पर कर्म में प्रवृति होती कर्तिक्रिया कारण प्रवृत्ति होती उसका निवर्तक है कार्य विद्या का निवर्तक होने से इस निश्चित होता है मूला विद्या का निवर्तक हो जाएगा आत्मज्ञान इत्यादि संग्रहवाक्य संग्रहवाक्य में आत्मज्ञान से तो कवल निश्चय सेक्यमें संग्रहवाक्य में शब्द तुशब्दे आत्मज्ञान से तो तुशब्द्योत्य विशेष अभानर्थक्य संग्रहवाक्य में तू क्यों कहा शब्द से किस दृत्य किसा ये अव्यय निपाते किसका द्योतक होना चाहिए उसका दोत्य यदि नहीं हो तो अनर्थ हो जाएगा क्योंकि अब आस नहीं है तो द्योतक होते हैं द्योतक होने के लिए किस अर्थ का द्व्य कोई अर्थ होना चाहिए दोत्य अर्थ नहीं तो द्योतक नहीं होगा हो तो प्रयोग अनर्थक होगा ऐसा शंका हमसे कहते वाकई में तू शब्द पक्ष देव जागृति अर्थ हो तीन विकल्प था तो दे पक्ष की जागृति के लिए न केवल कर्मभ्य हो न के ज्ञान कर्म अभियान समुचिताभ्याम निशा पक्षदय निवर्त आत्मज्ञान से अव दो पक्षी दोनों पक्षी व्यावृत्ति के लिए पक्षदय व्यावर्तकृत स्पष्ट कर दिया न कव्यकर्म नुचिता है मुक्त मुक्ति कर्मसाध्य कर्मा असाध्य कर्मा साध्य, कर्मा साध्य। नासी में अकार्यच निश्रेयस्य कर्मसाधन तो अनुभूपतिश्रेयस मुख्य कार्य कार्य नहीं है इसलिए कर्म साधन तो मुख्य तो में नहीं होगा सा कर्म साधन कर्म साधन होगा उसमें नहीं होगा मोक्ष में कर्म साधन तो नहीं होगा कर्म साधन ये स्वर्गा तो कर्म साधन स्वर्गा में कर्म साधनगा मोक्ष में कर्म साधन नहीं है कर्म साधन तो अनुभूपत् एस नित्यो महिमा ब्राह्मण से मुख्य कार्य तो न तेतुपेशमा कहा स्वरूप कार्य नहीं इसलिए हेतु के अच्छा नहीं उपादय वाक नित्यों वस्तु कर्मणा ज्ञाने वा क्रिय नित्य होने से किसके द्वारा कर्म अथवा ज्ञान से होता है ऐसा नहीं ठीक है ज्ञाने न मुख्य न तो मुख्य यदि कर्म से नहीं ज्ञान से ही नहीं होता है तभी केवल मत ज्ञान मुक्ति अनुपयुक्त मैं कु तस्तुत्व थी तो केवल ज्ञान भी मुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया तो तस्त्र ज्ञान से हेतुत्व भी ज्ञान हेतु ये कैसे ज्ञान होगा निश्चय होगा ऐसा संचा करता है भाषा में पूर्वी केवल ज्ञान मत अन करिए यदि कर्म मोक्ष नित्य है उसका साधन कर्म नहीं होगा केवल ज्ञान ही इसका साधन नहीं होगा अव्ञान हो गया टीका में ज्ञान अनर्थक सिद्धांतिक न ज्ञान अनर्थक नहीं विचार करता है सिद्धांति क्यों अन्य अभिद्याल भाषा में दिया भेद प्रत्यय निवर्तक कई वाले फलाभिशा नभिद्यावर्तक्य ज्ञान अभिद्या का निवर्तक लोक में दिखा गया रज्जु ज्ञान ज्ञान का निवर्तक अदृष्ट जो प्रत्यक्ष तो निवर्तक ज्ञान से कवल्य फल अवसायद्या कैवल्य फल में, में, में अवसाय निष्पन्न होता है ये दिखा गया इसमें दृष्टांत देते है वाक्य में रज्वादी विषय सरकार प्रदीप प्रकाश फल रज आदि विषय में सर्पादी सर्पादि अज्ञानतम निवर्तक रज के विषय में रजु ज्ञान होता है तो भ्रम ज्ञान सर्प सर्पादि उसका कारण अज्ञान रूपतम का निवर्तक प्रदी और प्रकाश फल जैसे होता है ठीक है उक्त विषय तमोनिवर्तक प्रकाश से कस्मिन फल परिवर्तन तो रज के विषय में अंधकार का निवर्तक प्रकाश होता है वर्तक तो प्रकाश का विनिवृत्तर्पादीजु कबल्यवसानी प्रकाश फल विवृत्त सर्पादिकज्जु विवृत्ता सर्पादी विकल यज्ज का रज्जु विनिवृत्त सर्पाद विकल रज्जु रज्जु कैबल्यल्यम अवसान ये अंत में रज्जु कवल सर्पादिष्ट होते जग रज्जु का प्रकाश हो गया सर्पादि कलनिवृत्त होगी रजु कैवल्य रजु, रजु केवल ही रही कैवल्यवसान ही प्रकाश का फल है प्रद्यु प्रकाश सर्वध्रमनिवृत्ति द्वारा रजुमात्र पर प्रकाश है सर्प धर्म निवृत्ति के द्वारा रजुमात्र निष्पन्न होता है ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान से आप तद अविद्यावृत्ति है आत्म की अविद्या के निवृत्ति से आत्म कैवल्यवसान आत्म कैवल्य में ही निष्पन्न होगा इस तथा ज्ञान ज्ञान निष्ठा हेतु प्रवृत्ति सम्भव कर्म सहित कैबल अवसाय नीति तथा ज्ञाता ज्ञान निष्ठा के हेतु ज्ञान अनुष्ठा करने के लिए तो ज्ञाता आदि चाहिए ज्ञान निष्ठा होने के लिए जो ज्ञान निष्ठा के हेतु वो ज्ञान में जैसे निष्ठा करेंगे अभ्यास करेंगे कर्मांतर प्रवृत्ति संभव अन्य कर्म भी कर सकते तो कर्म सहित व्यवस्था नहीं सा ज्ञान निष्ठा कर्म सहित होकर के कैवल्य फल मुक्त फल देने वाली हो तत्रह दिष्टा दिष्टा क्षिक्रियामीना व्यापक कर्तिक कारकाण दैवी भाव अग्निवर्तनादि फलाद अन्य फले कर्मांतर व्यापारानुप्रियता है दिष्टा कारकाण दिष्ट है अर्थ जिनका प्रयोजन जिनका दिष्ट प्रत्यक्ष ऐसा जो क्रिया है छिद्य अग्निमंथनादिना छदन क्रिया है पुठार के द्वारा अग्निमंथन करके अग्नि निष्पति के लिए कर्ता कर्तिक कर्तिक व्यापृत व्यापार विशिष्ट है जिन क्रिया में तो कर्ता कर्ताधिकार के व्यापार युक्त है छेदन क्रिया के लिए कुठार से करता है छेदन करने वाला आदि से कुठार कुठारदी व्यापार विशिष्ट है अग्निमंथन के लिए अर लेकर के अग्निमंथन करने वाला है ऐसा जो क्रिया है विस्तार क्रिया नाम देव अग्निदर्शनादि फलाद अन्य फल कर्मांतर व्यापार अनुभव वे विभाग काष्ट का कुठार के द्वारा कोई छेदन करता है वे होते ही और कोई व्यापार नहीं अच्छा दे विभाग अग्निदर्शन आदि फल मंथन करते अग्नि प्रकट होगी तो अग्निदर्शन आदि फल आज वही फल है उस अन्य फल नहीं अन्य कर्म भी नहीं अन्य फल के लिए अन्य कर्म के लिए व्यापार नहीं होता छेदन करने के लिए कुठारे से छेदन करता है द्वे हो गया अन्य कोई कर्म नहीं मंथन के लिए व्यापार करता है अग्नि प्रकट होगी अन्य को ना कोई कर्म है ना अन्य कोई फल प्रयोजन है व्यापार अन्य प्रकता जिस प्रकार है इस प्रकार तथा ज्ञान निष्ठा क्रिया व्याकृत ज्ञात्रक आत्मकल फलाद्यफले कर्मंतरे प्रवृतिरनपन्ना ज्ञान निष्ठा कर्म सहित ज्ञान निष्ठात्मक क्रिया इस प्रवृत्ति अर्थ यष्ठा क्रिया का अर्थ प्रयोजन दृष्टि ज्ञान निष्ठा कैबल्य मुख्यफल है व्यात मुख्यव्यान तो है। है। अच्छा में ज्ञात्र कारक व्याक आत्मकल फला आत्मनः कैवल्यम फल असल प्रयोजन अथा कर्म में प्रभुतिपक प्रभुति इसलिए क्या चिथवा न ज्ञाननिष्ठा कर्मसिहिता उपते कर्मसहिता ज्ञाननिष्ठा मुख्य का साधन पूर्व नहीं फिर पूर्वी कर्म ज्ञान साहित्य तो हो सकती है दृष्टान्त के दर साधन करते है शंका करता है पूर्विशी भुज्य अग्निहोत्रादि क्रिया साधित चेत अग्निहोत्रादि क्रिया करता है भोजन भी करता है तो भोजन जैसे करता है ऐसे ज्ञान निष्ठा के साथ तो कर्म ही कर सकते हैं लौकिक है भोजन क्रिया वैदिक है अग्निराधिक्रिया अग्नोत्र करता है तो नहीं भोजन ही करता नहीं भोजन नहीं करता, करता है समुचे हो जाता है ठीक नहीं भज्जी क्रिया या लौकिक तो क्या वैदिक क्या अग्निहोत्राधिक्रियाया सह अनुष्ठानवत लौकिक है अग्निहोत्राधिक्रिया नहीं लौकिक भोजन क्रिया और वैदिक है अग्निहोत्राधिक्रिया ये दोनों साथ होता है जो अग्निहोत्र करता है भोजन भी करता तो करता है समय पर तो अग्निहोत्राधिक्ञान अनुष्ठा साहित्योत्राधिक के साथ भोजन भी हो सकता है तो ज्ञान अनुष्ठा के साथ मिलकर रहो ये शंका है अग्निहोत्राधिक्रिया तो सिद्धांत कहेगा ना ठीक है भूज फले तृतीया प्राप्त स्वर्ग उत्पाद हेतु के अग्निहोत्रादि अर्थित प्रधे साहित्य भोजन का फल है बड़ा भोजन जिसका कृष्णा का भोजन का फल है तृप्ति प्राप्त होने पर भी भोजन का फल तृप्ति भोजन कर लिया तृप्त हो गया तृप्त हो जाने पर स्वर्ग आदि के इच्छा होते हैं नहीं हसती? भोजन करने पर तृत स्वर्ग आदि में इच्छा होती स्वर्ग आदि के अर्थितो साधन में अग्नोत्र वित्तम तथा साहित्य में सिद्धांतिकता है वहाँ तो साहित्य भोजन करने पर भी स्वर्ग चाहता है स्वर्ग साधन अग्नोत्र करने की इच्छा साहित्य हो जाएगा न तथा मुक्ति फल ज्ञान मुक्ति फल जिसका ऐसे ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाने पर अस्वर्गा तो तब तो हेतु कर्म अर्थित्व नहीं होता न स्वर्ग की इच्छा न स्वर्ग साधु तेनालीर्मण और न साहित्य ज्ञान और कर्म दोनों साधन हो सकता है परिहार सिद्धांति नीचे संग्रह वाक्य में उन्नतिवल तो न कह तो दिया कई बल फले ज्ञान क्रियाफला अर्थित्व अनुपति तो ही संग्रह वाक्य कैवल्य फल है ज्ञान क्रिया फल अर्थित्व कैवल्य है फल जिसका ऐसे ज्ञान हो जाने पर मुख्य फल को ज्ञान क्रियाफल क्रिया का जो फल स्वर्ग आदि स्वर्ग आदि में अस्तित्व नहीं हो सकता ये संग्रह के बाद उसका विवरण है आगे कैवल्य फल ही ज्ञान प्राप्त सर्वस्व तो संपूर्ण तो के फल कवल्य फल को ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अन्य क्रिया स्वर्ग आदि क्रियाजन्य फल इच्छा नहीं होती उसे दृष्टान्त दिया सर्वत सम्प्र के फले सर्वत सम्प्रद भरा हुआ प्राप्त होने पर समुद्र स्थानीय जैसे कूप तड़ग आदि क्रिया फलात्व अभाव अवत कूप तड़ग क्रिया फल की इच्छा नहीं होती इसी प्रकार कर्बल्य फल मुख्य प्राप्त होने पर फलांतरे तत्साधन भूतायम व क्रियायाम अर्तित्व अन्य फल के लिए इच्छा अन्य फल के साधन क्रिया में भी इच्छा नहीं टीका ज्ञाने फलव फलांतरे तब्धेतूना तो दृष्टा फलवती मुख्य फल वाले ज्ञान प्राप्त होने पर अन्य फल अन्य फल के साधन यागादि में यागादी ने अर्थिता दृष्टा क्रिया संप्रोतक फल संप्रोतक्रात होने पर कूपतगा क्रिया फल ठीका व्याप्त उदक तब तो भरा हुआ सब तरवा समुद्रोक्ति तत्फल स्ना फल प्राप्त हो जाने पर कस्ते न तड़ागा निर्माण क्रिया तड़ागा निर्माण क्रिया प्रवृत्ति नहीं होती स्ना तड़ागास्नाद में कसिद नहीं प्रकृति की तरह ज्ञान प्राप्त होने पर कर्म आदि कर्म फलिछा नहीं निगृतिशे ज्ञान लातिशे कर्मण्डी नर्थित्व इतना तो दृष्टानी ज्ञान है निरति से फल निर स्वयं फलम ये ज्ञान का फला निर से बढ़कर का अतिशय कुछ नहीं प्राप्त होने पर से कर्म नहीं कर्म का फल है सात साहति स्वयं फलम ये कर्म का फल साति से कोई तो स्वर्ग प्राप्त करता है कुछ देनी कोई उसको अधिक देने कोई अधिक देने कोई ब्रह्म प्राप्त करेगा ऐसे ऐसे सात फल है कर्म न ज्ञान प्राप्त होने पर इसको दृष्टान्त से स्पष्ट प्रतिभा में न राज राज्य प्राप्ति फले कर्मणि व्यापुर क्षेत्र प्राप्ति फले राज्य प्राप्ति फले कर्मण राज्य प्राप्ति फलम फलन से कर्मण जिस कर्म से राज्य प्राप्ति हो जाती इसमें व्यापार कर रहा है राज्य प्राप्ति के लिए उसमें कोई तो एक छोटे क्षेत्र प्राप्त करने के लिए व्यापार नहीं होता है पद विषय बच्चे अर्थित उसके लिए अर्थित होगी नहीं राज्य प्राप्त हो गया तो क्षेत्र प्राप्त हो गया अक्षती क्षेत्र के लिए इसके अंतर्भूत उसके लिए आलोश्य प्रवृति नहीं होती कर्म सातिशय तो फल उत्तम उपजीव्य फलित कर्म हैतिशय इसको ये करके जो कहा गया आगे फलित करते तस्मा तो न कर्मोस्थ साधन कर्म, कर्म मुख्य नहीं है ज्ञानकर्मो साहित्यसंभव तो निगमती है ज्ञान तो कर्म, तो पर पर कर्म दोनों मिलकर के साहित्य होकर के साहित्य दोनों मिलकर हो नहीं सकता है असंभव है पहले कहा था उसके भी निगहन से न ज्ञान कर्म समुचितयो ज्ञान कर्म साथ हो नहीं सकते समुचित साधन नहीं हो नहीं ही प्रकाश तमसविव निश विरुद्ध साक्षात एक शून्य फल साहित्य में चलता प्रकाश अंधकार जैसे परस्पर विरुद्ध है ऐसा परस्पर विरुद्ध है ज्ञान कर्म दोनों मिलकर साक्षात एक फल के साहित्य नहीं हो सकता है न नहीं ज्ञान में भी मोक्षम साधे आत्मसहाय तो न कर्म अपेक्षित है ज्ञान मोक्ष साधन कराएगा प्राप्त कराएगा ठीक है किंतु अपना सहाय तो कोई चाहिए कर्म की अपेक्षा करेगा क्योंकि कर्ण से उपकरण अपेक्षा तो आप कर्ण है वास्तविक आदि छदन करेगा किंतु उपकरण से अपेक्षा है कोई भी कारण है कार्य सिद्धि के लिए अन्य कार्य की अपेक्षा करता है तो ज्ञान है मोक्ष का साधन है ठीक है कारण होने पर कार्य सिद्ध करने के लिए उपकरण की अपेक्षा करेगा ऐसे संकाहन से करते में। ना कि ज्ञान से कैवल्य फल से कर्म सहाय अपेक्षा कैवल्य फल से ज्ञान से कैवल्य फल ये मोक्ष फल के ज्ञान का कर्मरूप सहाय की अपेक्षा नहीं है ठीक है ज्ञान उत्पत्ति यज्ञाद्यपेक्ष फले तदपेक्ष कर्मादपेक्षा नहीं करता है ज्ञान अपेक्षा नहीं करता है तो ब्रह्म सूत्र में आया सर्वापेक्षा से यज्ञ आदि से रस्त ज्ञान का साधन कर्म बताया सब की अपेक्षा करता है तो कर्म अपेक्षा कैसे नहीं करेगा इसलिए कहते ज्ञान उत्पत्ति यज्ञ आदि अपेक्षा में उत्पत्ति के लिए यज्ञ आदि की अपेक्षा करता है ज्ञान के साधन यज्ञ आदि समय वेदानुवसन ब्राह्मणादि विधि संति यज्ञ न दान वाक्य के जरा ज्ञान यज्ञ दान तपसु ज्ञान का साधन कहा गया उत्पत्ति के लिए यज्ञ आदि अपेक्षा है क्योंकि न उत्पन्न फले तब तो अपेक्षा उत्पन्न हो जाने पर ज्ञान फल के लिए यज्ञ आदि कर्म का नहीं है जैसे घट उत्पत्ति के लिए दंड चक्र कुछ आवश्यक है घट उत्पन्न हो गया जलद आहरण करने के लिए कुलाल चक्र दंड आदि की आवश्यकता नहीं सोत्पत्ति नंतरियत मुक्त मात्र आए तत्व ज्ञान उत्पन्न होते हुए सोत्पत्ति नातरियत न ज्ञान की उत्पत्ति से अवश्यम भाभी कहते हैं अवश्य भावित तेना तेन, मुक्ति ज्ञान उत्पत्ति होते ही मुक्ति अवश्यम भावी तन्मात्र है तो त्ञान मत कर्म की अपेक्षा नहीं कर्तव्य ज्ञान कर्मापेक्ष में तत्र कर्तव्य रूप से कर्ण कार्य सिद्ध करने के लिए उसे कथम कर्तव्य जैसे कुठार न तो कुठार तो कर्ण ही कथम उद्यमन निपतन व्यापार विशिष्ट होकर चतन करना होता है कोई करता होगा इसेक्ष कर्तव्यता कर्तव्य से कर्तव्य प्रकार इतम कर्तव्य इसी प्रकार ज्ञान कर्म के करते से करते न, करते वो की अपेक्षा करें कर्तव्य तद्यातक अविद्यावर्तक विरोधे कर्म के साथ अभिधान ज्ञान से अज्ञान निवर्तक तर्म विरुद्धत सहकारि ज्ञान तो ज्ञान का निवर्तक तो कर्म का विरुद्ध है ज्ञान सहकारी तो नहीं हो सकता है न फले तब पीछा ज्ञान फले के लिए कर्म का पीछा ये नहीं है कर्म न होती ज्ञानवत अज्ञान निवर्तक होते कुछ विरुद्ध होता क्या कर्म क्यों विरुद्ध अग... है ज्ञानवत अज्ञान निवर्तक ज्ञान जैसे अज्ञान का अनिवर्तक कर्म भी अज्ञान का निवर्तक हो तो विरुद्ध क्यों होगा शंका कहते न ही भाषते में न ही तमस्तमस्वर्तक तो अंधकार अंधकार का निवर्तक नहीं है इस प्रकार कर्म अज्ञान का निवर्तक नहीं <coughs> कवल समुचित सेवा कर्म मुख्य साधन फलित केवल कर्मों का मुख्य नहीं मुख्य का साधन समुचित कर्म भी मुख्य नहीं अन्य संबंधित फलित अतः केवलमे ज्ञान नये साधनमीति केवल ज्ञान ही मुक्ति का साधन ठीक है केवलम ज्ञान मुक्ति साधन उत्तम सिद्धांत ने कहा केवल ज्ञान मुक्ति साधन सब तो निषेध होना हो है उसके निषेध करते ही पूरा किसी शंका करता है नित्या करण प्रत्ये है तो कई बल केवल ज्ञान मुख्य साधन आपने क्या हो ठीक नहीं न केवल ज्ञान करेगा मतलब नित्य कर्म नहीं करेगा तो नित्या कर प्रत्यत नित्याप प्राप्त प्रत्य करेगा तो नर्ग जाएगा तो मुख्य कैसे प्राप्त करेगा अब दूसरा है कैवल्य से निश्चय और कैवल्य नित्य नित्य के लिए ज्ञान की क्या आवश्यकता है कैबल्य फल से निश्चय नित्य नहीं करेंगे तो प्रत्यय प्राप्त होगा और कबल निषेध्यम अनुद्ध नय आह न कह के निषेध करता है पूर्वपक्ष किसका निषेध करता है जिसका निषेध करेगा उसको कहता है निषेध निषेध का अनुवाद करके नये अर्थ का निषेध ये पूर्व पक्षी वाक्य का अर्थ है प्राप्ति रीति केवल केवल कैवल्य प्राप्ति पूर्वी ने कहा था उसका निषेध करता है पूर्वी न सिद्धांत ने कहा था केवल ज्ञान से केवल प्राप्ति पूर्वीसी करता है न एसद ये निषेध का अनुवाद करते है निषे निषेध का अर्थ करता ना ठीक है नित्या करने प्रत्यवाय प्राप्ति नित्या की प्राप्ति होती ये हेतु प्रपंचित हेतु का विस्तार करता है पूर्वपति यो नित्याम कर्म नाम सूचीगूता अकरणे प्रत्यवाय नरकादि प्राप्ति लक्षण के नित्य नित्यकर्म जिस सूची में कहा गया विधान किया गया उनको नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा प्रत्यवाह क्या है पाप होता है फल मिलेगा नर का जो नरक आदि प्राप्ति ही लक्षण व्यक्त नरका स्वरूप प्रत्यवाह होगा ठीक ज्ञान वक्त होती नित्या अनुष्ठानों से आवश्यक स्वास्थ्य न केवल ज्ञान से कबल हेतु का ही पूरा पीछे करा ज्ञानी होने पर भी नित्य अनुष्ठानों से तो, आवश्यक स्वास्थ्य नहीं तो, तो, तो नरक प्राप्त करे नित्य कर्म अवश्य करना चाहिए न केवल ज्ञान से केवल है तो क्या केवल ज्ञान मुख्य कहते नहीं पूरा आगे कैवल्य से नित्यता व्यावृत्यं दशहे पूर्व इसी ने कहा एक तो कहा नहीं करेंगे तो प्रत्येक दूसरा कवल्य से नित्यता कैबल्य नित्य है ऐसे दिखाते है व्यावृत्यं दशहित पहले जिस जागृति होती जिसकी इसकी दिखाते है न एवं तरी कर्मभ्यो मुख्य नस्ती अनिर्मुख्य वो यदि ज्ञान से मुख्य नहीं कर्म से मुख्य नहीं तो फिर मुख्य नहीं होगा ऐसे सिद्धांति के तरफ से पूर्व पक्ष विरुद्ध में शंका हुई तो सिद्धांति पूर्व पक्षी उसका अवसर देगा तो यदि नित्य नैनीतिक कर्माणी शौता अकरणी प्रत्यवाणी अवश्य निथयानी नित्य अन्य का कर्म श्रुति में कहा गया है कहाता तो अकर्मे अनुष्ठान नहीं करेंगे प्रत्यवाणी पाप तो नरक आदि प्राप्त कराने वाले इसलिए अवश्य अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए एवं तरह तेज्य समुचित असमुचित मुख्य नहीं चुप्त चार बता दिया कर्म से समुचित कर्म से मुख्य नहीं केवल कर्म से मुख्य नहीं केवल ज्ञान से असित केवल ज्ञान का मुख्य कार्य नहीं तो अनिबंधन मुख्य न सिद्धति विद्यमान निबंधन वैसे जिसका निबंधन मूल कारण नहीं रहा ऐसे मुक्ति सिद्ध नहीं होगी ये आक्षेप होने पर पूर्वी कहेगा कैवलश्य इत्यादि व्याकूर्वन पूर्व ने कहा कैवलश्य च नित्यत् ये जो कहता था कि व्याख्या करते अनिपोक्ष प्रसंगम प्रत्यादि से अनिर्मोक्ष प्रसंग का निराकरण करता है पूर्वी नहीं सद नित्य तो आप्य है ऐसा कोई साधुनिक आवश्यकता नहीं ठीक है अयत सिद्धेर न तदभावशंका प्रत्य नि अयतन सिद्ध है नित्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्तों की आवश्यकता नहीं बिना प्रयत्न सिद्धे है न तदभावशंका मोक्ष नहीं होगा अनिर्मुख्य ऐसा शंका नहीं एक पूर्वी से इसका विस्तार में नित्याम कर्म नम अनुष्ठा प्रत्येगा प्राप्ति नित्यकर्म करेगा तो प्रत्यय प्राप्त नहीं होगा प्रति सिद्ध अकर्णाध्य अनिष्ठ सर्दा अनुपति प्रति सिद्ध नहीं करेगा तो नर का पशु पक्ष जन्म नहीं करेगा ता में काम्य कर्मों प्रसाद स्त सर्जा प्रति संकित उत्तम काम्य कर्म करेगा स्वर्ग आदि के लिए याग आदि करेगा तो स्तर देवता आदि सर्ग प्राप्त करेगा तो मुख्य कैसे होगा ऐसा शंका करके कहते हैं काम्या वर्जनात इष्ट सदा अनुभूपति पूर्ति से कथ है नित्यकर्म कर प्रत्यवाद नहीं होगा प्रति सिद्ध नहीं करें तो नर का अन्य नहीं करेगा कर्म का वर्जन कर देगा इष्ट देवता नहीं होगा एक आरब्धकर्म कर्म साथ ही देहांतरम तो कर्म से देहांतर प्राप्त करेगा तो पूर्व नैत्य वर्तमान शर आरंभक फलोपक्ष क्षेत्र वर्तमान शरीर का आरंभ का जो कर्म ये प्रार्थ कर्म उसका फल समाप्त हो जाएगा पतिते शरीर देहांत कारण अभात आत्मनो रा कैवल्यम इसम सिद्धम कवल्यम सामने कर्म छोड़ दिया वर्तमान शरीर का आरंभ कर्म प्रार्थ का भोग हो गया पतिते ही देहांतरम शेष कर्म न्याग अन्य देह प्राप्त हो जाए शेष करने से शंका के नंत्र कहते कर्मा से एक भविता कर्म नहीं था कर्मा से एक एक जन्म ही सब कर्म भोग हो जाएगा और कुछ कर्म रहा ही नहीं भोग करने के लिए अर्थात जितने कर्म मिल करेगी सर्वा कर एक अभवि का न्याय एक जन्म ही सब कर्म भोग हो जाएगा आगे कोई संचित कर्म है ही नहीं अभिप्रासी पति क्या सुन सभी अब देहांत के लिए कारण ही नहीं रहा सब कर्म भोग से समाप्त हो गया ठीक है ना रागा दिन कर्मांतरण का तो देहांतरम तो हो ही राग दशा जिसे कर्म होगा फिर देहांत हो जाएगा ऐसा संक्रांत से कहते हैं रागादिना से अकरणा राग दिशा नहीं करेगा इसलिए अन्य कर्म नहीं होगा तो देहांतर प्राप्त नहीं होगा तो स्वरूप अवस्थान ही कैवल्यम इसे अहित सिद्ध कैवल्यम ठीक है ना स्वरूप अवस्थान संबंध आत्मा की स्वरूप अवस्थान ही ो मिश्र संवरुण सन्ो भवक्रो बृहस्पति सन्नों